सहनावत सहन भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाषा अनुवाद की 30वीं कक्षा अभ्यास चल रहा था उसमें इधर वाले पृष्ठ को हमने देख लिया था और इसमें अक्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तृतीय विभक्ति है और प्राणीवाचक शब्दों को ये ला रहे हैं तो उदाहरण के वाक्यों में देखिए कि देव स्ना पाठम पठित लेखम लिखित भोजन चुकता गच्छति तो यहाँ गमन क्रिया और पठन आदि जो अन्य क्रियाएं हैं तो इन सब का कर्ता एक ही है देव समान करता होने से समानकर्तृ कहू पूर्वक पूर्व काल की जो क्रियाएं हैं उनसे प्रत्यय हो जाएगा गमन क्रिया बाद में होगी अन्य सारी क्रियाएं पूर्व क्रियाएं हैं शंकर आसने स्थित्वा अब यहां आसने अधिकरण है ये क्योंकि अधि उपसर्ग नहीं लगा है उसमें स्थित्वा में नहीं तो होगा आसनम बोलिए आगे आसनम आप बोलिए नहीं बनाना बना के बोलिए ना अधिष्ठाय मित्रम दृष्टवा तम प्रश्न पृष्ठवा पृष्ठ धातु द्विकर्मक है तो तम और प्रश्नम दो कर्म दिखा दिए उन्होंने स्वयं कि शिष्य आसने शेते अधि लगा देंगे तो आसनम अधिश्ते शेत शयित शेत शिष्यते व संस्कृत के वाक्य देखिए बनाने के लिए श्याम स्नान करके पुस्तक पढ़कर लेख लिखकर पाठ स्मरण कर और भोजन करके प्रतिदिन पाठशाला जाता है तो श्यामः स्नात्वा पुस्तक पढ़ा लेख लिखित्वा और पाठ स्मरण कर स्मृत्वा स्मृत्ता च चुक्वा कृत्या प्रतिदिन पाठशाला जाता है तो प्रत्यहम् अहन शब्द के साथ बोलेंगे तो प्रत्यहम् पाठशाला गच्छति प्रतिदि राजा की सेना शत्रुओं को जीतकर उन्हें बांधकर राजा के पास लाती है राजा की सेना तो राज्य सेना या चमू इसमें दिया हुआ है उन्त शब्दों में तो राज्य चमूह शत्रुओं को जीतकर तो शत्रु कर्म हो जाएंगे शत्रुन और जीत कर की शत्रुन जीतवा उन्हें बांधकर बांधकर का नकार का लोप हो जाएगा और हल उन्हें बांधकर बध्वा या तान बध्वाच चाहे धर्म लगा सकते हैं राजा के पास लाती है तो राजानम निकषा समीपम समीपम हाँ, लाती है आनाया बहु काम करके भोजन पकाकर और सास को खिलाकर स्वयं खाती है तो वधु बिस्गे वधु यहाँ वो मतलब देना हल्ञाभ्यो क्योंकि वो लगता है नियंत और आबंत उकार अंत शब्द है तो वधू कार्यम भोजन पकाकर भोजनम और सास को खिला तो सुस्वी, खिलाकर तो श्वश खिलाकर खिलाकर की बोलिए क्या बताया जोर से बोलिए खाने कर्म आपका तो शश्रू चोजय स्वयं भुंक्ते या खादती गुरु सत्य बोलकर धर्म करके यज्ञ करके दूध पीकर और छात्रों को पढ़ाकर जीवन बिताता है तो गुरु सत्य मुक्तवा धर्मम कृत्वा यज्ञ करके कोई एक साथ भी बोल सकते हैं इष्टवा और यज्ञ अलग से बनाएंगे तो यज्ञम कृत्वा दूध पीकर दुग्धम पीतवा अब सब जगह नहीं हो पाता ऐसा जैसे यज्ञ करके तो हमने बोल दिया इष्टवा दूध पीकर की बन जाएगा ये की बार में सारा क्योंकि वहां दूध की अलग से बनानी ही होगी आपको कोई धातु ऐसी है नहीं जिसका अर्थ है दूध पीना है कोई धातु यज्ञ करना तो धातु हो गई यज्ञ और दूध पीना पीना तो है लेकिन दूध साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो दुग्धम पीत्वा पाको पी हो जाएगा और छात्रों को पढ़ाकर छात्र कर्म होंगे छात्रांश पाठ जीवन बिताता है जीवनम यापय सास दान देकर मंत्र जप कर है? ब्याति, ब्याति हैं बिताना हाँ बिताना अगर वी उपसर्ग पूर्वक वी और अति वी और अति उपसर्ग आप लगाना चाह रहे हैं हाँ। इन धातु के साथ में तो इनका रूप याद होना चाहिए आपको क्या है इनका रूप आपने क्या लिखा है वो बताइए पहले मैंने लिखा हूँ गुरु जी व्यतिरति तो कोई अर्थ ही नहीं बना इसका तो व्यत्येति इन धातु का प्रयोग करेंगे एति इत तो एति से पहले वी अति व्यति व्यति एति यणादेश व्यत्येति व्यत्येति बनेगा या यापयति तो सास दान देकर श्रु अब श्वश्रु है और आगे दान शब्द है तो श्वश्रूर श्वश्रूर श्वश्रूर दानम दत्ता है मंत्र जप कर तो मंत्रम मंत्र क्या लिखा है तो क्या बनेगा जपत्वा जपित्वा जप धातु कैसी है जप धातु को देखो ना सेट है कि अनिट है क्यों तुमने कहा देखा रूप इसका है? हा तो कहीं तो देखा सेठ धातु होगी तब इडागम होगा और सेठ नहीं होगी इड अनिट होगी तो इगम नहीं होगा हम हम्म कहा लिखा हुआ है इसमें कौन सी पंक्ति पे नहीं अभी कहा इन्होंने सौरभ ने दृश्य में लिखा हुआ है आपको जप नहीं मिली अभी तक हम्म सेठ है जपित्वा सूची में ही लिखा होता है सत्यपति जी धातु सेठ है या नेट है आप पहले सूची में देख रहे हैं फिर को देख रहे हैं सेठ ये सारी बातें सूची में ही लिखी होती हैं आपको सूची में देख कर के इधर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर या तो अनेक धातुएं हैं वहां तो हम किस गण की देखेंगे उसका निर्णय करना होगा धातु यदि एक ही है जब सूची में तो उसका निर्णय वहीं हो जाता है तो श्वश्रूर दानम दत्वा मंत्र जपित गाना गाकर तो गीतम गीता गीतवा तो गीता में पहले क्या करेंगे गई को गा आदेश आकार कर देंगे हम्म और आकार करने के बाद फिर घूमास्था गा गा उसमें घूम गा पा जहा हली गीत्वा अधर्म को छोड़कर अधर्मम त्यक्त्वा यह है अनेट छोड़कर भी हो जाएगा हाँ हितवा भी हो जाएगा वोहाक त्यागे से हितवा छोड़कर अब यही सारे जितने हम बोल रहे हैं ये एक शब्द आगे चलकर के आएगा इसमें यदि उपसर्ग लगा देते हैं तो सर्वत्र हो जाता है अगले अभ्यास में आने वाला है धर्मम त्यक्ता और सत्य को जानकर सत्यम च्ञावा सुखपूर्वक रहती है सुखम बसती सुखपूर्वक हाँ अकेला सुख भी कह सकते हैं सुखपूर्वक या सुखे तो हाँ में तो लग हाँ इसमें लग जाता है तो बालक भूमि खोदकर डंडा लेकर दौड़ता है। तो को रुदित्वा रुदित्व नहीं आ रहा है आगे रोड़ी। रोड़ी की चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं। हसीच पहले है रोरी आठवी अध्याय में है तो बाल को रुदित्वा भूमिम खन धातु है तो खन का क्या बनेगा सेठ है कि अनिठ है हम्म हा क्योंकि धातु है ये खनु खनु अवदारणे तो खनु अवधारण में फिर सूत्र लगना ही है उदित होने से उदितो वा। तो जब इडागम करेंगे तब तो खनित्वा बन जाएगा इडागम नहीं करेंगे तो फिर नकार को आकार हो जाएगा जनसन खनम से तो खात्वा तो भूमि खनित्वा अथवा खात्वा और डंडा लेकर दंडम च यहाँ दीर्घ ई बोलते हैं इसमें क्योंकि ग्रहुलिटी दीर्घ से इडागम को दीर्घ हो जाता है नहीं। अभी इन्होंने नहीं दिया है लेप का उदाहरण आगे आएंगे अगले, अगले अभ्यास में अगले अभ्यास में आ जाएंगे अगर आप धाधातु का प्रयोग करेंगे तो आंग उपसर्ग आपको लगाना होगा आंग उपसर्ग लगाएंगे तो आदाया कोई अशुद्ध थोड़ा है लेकिन यहाँ गृहित्व है ष्टि लाठी को बोलते हैं दंड छोटा सा होता है तो गृहत्वा धावति दास नदी को पार करके भार सिर पर ढोकर ले जाता है दासी है ले जाता है ना क्रिया दास होगा दासी नहीं तो दास का दासी ही है संस्कृत में और कोई शब्द दिया है इन्होंने भृत्य भी कह सकते हैं तो भृत्य हो नदीम तीर्थवा रीत धातु और फिर हलीचा से दीर्घ कर देते हैं उधा को तो नदीम तीर्त्वा भार सिर पर ढोकर तो भारम हाँ, सिर पर यानी कि मूर्धनी शिसी शिरस शब्द भी सकारांत था ये और मूर्धन अनंत है तो मूर्धनी अथवा मूर्धनी ढोकर तो ढोकर का क्या बोलेंगे हाँ क्योंकि वह को संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होकर ऊवा एक ढकार का लोप हो जाएगा तो भारम शिरसी या मूर्धनि उ ले जाता है नयति देवदत्त ने वन में एक व्याघ्र दो आदि ये सब हैं। इनको देखा तो देवदत्ता देवदत्तो वने अब एक व्याघ्र तो एकम व्याघ्रम सब कर्म बनेंगे ये हाँ वन वने जो है एक आयादेश होकर या कार्य का लोक कर सकते हैं तो देवदत्तो वन एकम व्याघ्रम और दो रीछ तो रिक्ष शब्द आएगा इसमें और रिक्ष पुल्लिंग का है तो इधर आएगा फिर द्व द्व रिक्ष अथवा केवल रिक्षऊ ही कह सकते हैं हाँ आवादेश करेंगे तो द्वा वृक्ष तीन सुवर तो त्रय नहीं, नहीं द्वितीया का बहुचन त्रीन सुन सही बन रहा है आपका सबका कैसे त्रय आप बोल रहे हो रूप छिया में क्या बनेगा बहुवचन में त्रया तो प्रतिमा का बहुवचन हो गया तो त्रिन सुन चार भेड़िए अब क्या बनाया आपने यहाँ भी वही कर दिया क्या चत्वार। या चतवार कर दिया यहां भी चतवार कर दिया है तो फिर वहां क्यों भूल गई थी तो चार भेड़िए चतुरो व्रिकान वृक्ष वृक्ष कहा वृक्ष तो रीच हो गए ना ये तो चार भेड़िए हैं, तो भेड़िए का तो वृक्ष शब्द है चतवारों वृकान चतुरो वृकान और पांच गीदड़ तो गीदड़ का होता है श्रीगाल अब यहाँ क्या बनेगा पंचान है? पंचान नहीं बनेगा नहीं क्यों इसने क्या लिख दिया पंचान लिख दिया नहीं तो पंच श्री गाल और छो शड का तो जैसा प्रथमा का बहुवचन वैसे ही द्वितीय का बहुवचन तो शठ मृगान मृगानत क्या लिखा अद्राक्ष अद्राक्षत कहाँ का रूप है ये देखे देखा इन सबको देखा उसने <क्षा> तो दृष्टवान या अपश्यत अद्राक्षित बोलेंगे तो लुंगलकार में क्योंकि वहां पर अद्राक्षित बनेगा कैसे कुछ पता है या केवल रूप देखकर के लगा लिया होगा नहीं सामान्य भूत तो है अद्राक्षित बनेगा कैसे मेरा प्रश्न ये था अद्राक्षित ही नहीं बन जाता है ये दृष्ट धातु है ये तो चिली प्रत्यय आएगा लेकिन चिली को शल ये धातु शलंत है इगुपध है तो चिली के स्थान में अक्स आदेश हो जाता है उधर फिर वो भी करना पड़ेगा आपको सृजित मकिती फिर अतोहलादे बधल्या ला, तो इस तरह से तब बन पाता है यद्राक्षी <laughs> हाँ ग्राम में बहुत से घोड़े बैल ऊंट आदि रहते हैं तो ग्राम में भूय शब्द जब प्रयोग करते हैं हम तो आपने ईयसुन प्रत्यय कर दिया बहु शब्द से और बहु शब्द से जब ईयसुन प्रत्यय करेंगे तो दो में से जो अधिक होता है वहां प्रयोग करते हैं दो में से अधिक बहुतों में से अधिक तो भूयिष्ठ तो आप कौन दो में से छांट रहे हो यहाँ बहु का ही प्रयोग होगा तो बहवो बहबो स्वाह ग्रामे बहवो स्वाह और बैल के लिए बैल के लिए वृषभ शब्द है हाँ तो वृषभ उष्ट्राह महिषाह कुकुराह मारजारा और गधे के लिए गर्द भाश्च, गर्द भाश्च वसंती मत हसो मत रोवो विवाद मत करो तो मत के लिए यहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो अलम हसीते या आलम के योग में तृतीया कर देंगे हाँ आलम हसित्वा भी कह सकते हैं पीछे आया भी था शायद ऐसा आलम कप्रो इसी में भी है आलम कृत्वा इत्यादि जैसे है ना आलम तो कृत्वा आलम हसित्वा भी हसीित्वा तो मत आलम हसित्वा मत रोगो अलम रुदित्वा और विवाद मत करो तो यहाँ पर विवाद मत करो यहाँ होगा अलम विवाद है ना। तो जी ये तृतीया में क्या होना? अलम विवादित प्रयोग करते गुण कैसे कर दिया आपने निष्ठा करके भी नु? कुत्ता आँख से काना है तो कुकुर नेत्रीण या अक्षी का प्रयोग करेंगे तो तृतीया के एक वचन में अक्षणा तो कुकुरोक्षणा काणोस्ती घोड़ा पैर से लंगड़ा है अश्व पादेन खंजह अलम विवादेन भाववाचक शब्द लाना है आपको कोई भी एकता से तात्पर्य नहीं है वहाँ भी एकता लाएंगे भाव में ही लाएंगे वो नून सके भाव एकता है ये भूतकाल का कथा नहीं है भूते के अधिकार वाला निष्ठा सूत्र से नहीं है ये आपने जो अलम हसिते ने बोला वहां पर भी हसित में प्रत्यय निष्ठा सूत्र से नहीं है सके भावे हसे है तो भाववाचक शब्द आप विवाद में घय प्रत्यय भाव में ही है आप अलम विवादेन भी कह सकते हैं ठीक है जी। तो घोड़ा पैर से लंगड़ा हो गया अश्व पादेन खजोस्ती खरगोश स्वभाव से सरल होता है तो खरगोश के लिए शशक या शश भी कह देते है अकेला तो शशक प्रकृत्या, प्रकृत्या या स्वभाव नशकृतिया सरल होता है सरलो भवती ऐसे कुत्ते से क्या लाभ जो रक्षा न करे तो ऐसे कुत्ते से ये ईदे न कुकुरेणा एक न कुरे ए तेन का अर्थ होगा इस कुत्ते से आपको बोलना है ऐसे इन इस प्रकार के तो वहां पर एता दृश्य बनेगा एता तो दश को कुकुरे न को लाभ है क्या लाभ लाँग? जो रक्षा न करे रक्षेत, यो न रक्षित जो रक्षा नहीं कर पाए चलिए आगे वह सोता है तो स शेते मैं सोता हूं अहम क्षे वह सोवे स शेता मै सो तम अहम हा शयी या पे आई की मात्रा शयी शया वह जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, सहना तो करवाहई दो वचन के हैं एक वचन में शयई दु वचन में शया वह वह सोया सो तो सो अशेत. तू सोया तो यहाँ बनेगा अशेषाह हाँ अशेगा था हा। थास, थास तो त्व अशे हा। और मैं सोया तो अहम अशई यानी शी को गुण तो हो जाएगा लेकिन आगे जो इट है तो आय आदेश हो करके मैं सोया। वह सोएगा सीटागम ये धातु है। तू सोगा तो शिष्यसे अशुद्ध शुद्ध में अशुद्ध वाक्यों में यह बंधवा में क्योंकि नकार लोप आवश्यक हो जाएगा अन्यता हल्पधाया सूत्र से तो बद्ध बनेगा यज धातु अनिट है तो संप्रसारण भी होगा इष्टवा वच में भी संप्रसारण तो और दोह में भी धातु अनिट है तो दुग्ध्वा और द धातु से दो दद घो से देश हो जाता है तो दत्वा बनता है और ग्रह में संप्रसारण होगा तो गृहत्वा और त्रिधातु अनिट है तो तीर्थवा और वह भी अनिट है तो उठवा अगला अभ्यास देखिए अड़तीसवा पहला शब्द है इसमें वाच वाणी के लिए स्त्रीलिंग में आता है ये और वाच के रूप भी इसमें दिए हैं इन्होंने तो प्रथमा के क्वेश्चन में दो बनते हैं वाक और वाग फिर वाच वाचम वाचा वाग्या जहां भी पद संज्ञा होगी वहां हो जाएगा वाचाम वाची वाचो हो वाक्शु यहाँ पर पदसंज्ञा होने से झलाम जशोन्ते लगने के बाद और फिर उसके बाद हरीचे लग करके ककार होगा और इन और के से उत्तर सकार सा को साकार होकर के वाक्सु तो यह हो गया वाणी के लिए दूसरा है शुच शब्द क्विब प्रत्यांत शुच् धातु से शुच, शुच शो के ये वाच शब्द ऊणादि कोशम बनता है उसका सूत्र है क्विब वाची प्रक्षी श्री श्रु द्रु ध्रुवाम दीर्घ संप्रसारण दीर्घ भी हो जाता है और संप्रसारण को रोकता है वो सूत्र क्योंकि कित होने से एक वेप के संप्रसारण की प्राप्ति होती है वाच में तो शुच धातु से यह शुच ही बनेगा हलंत क्वेप प्रत्यंत शब्द इसका शोक हो जाएगा इसके रूप लाएंगे तो कैसे चलाएंगे शोक शो शुचम शुच शुच ऐसे करके, ही तौच, तौच करके तो ऐसे ही त्वच त्वच संवरणे यहां भी करके त्वच त्वग ऐसे रिच स्तुत यहां भीत करके रिच इसमें तौच। भी रेग रिग रिच रिचह तो ये तो हो गए स्त्रीलिंग के आ, आगे कोकिल शब्द ये पुल्लिंग में ऐसे ही मयूर ये पक्षियों के नाम हैं सब हंस है शुक तोता चातक चक्रवाक ये चकवा जिसको बोलते हैं हिंदी में और खंजन ये कौन सा पक्षी होता है हम्म कौन सा ये ये पक्षियों के खजन खंजड़ा होता है ये तो कुछ तो खंज, खंज, खंज है ये खंजन है ऐसे ही कपोत कबूतर टिट्टिभ जो टेटिहरी जो देखा होगा आपने झटके से उड़ती है देखा है नी नहीं? नहीं उड़ते उड़ते रुक जाती है बीच बीच में ऐसे आकाश में ही रुक जाएगी जहाँ की बिल्कुल फिर से गए, फिर रुक और बड़ी तीखी आवाज निकालती है बड़ी तेज उड़ती है और झटके से उड़ती है एकदम चिल्ल ये चील जो मांसाहारी पक्षी होते हैं काका कौआ वायस भी बोलते हैं इसको और कुकुट को मुर्गा हो गया गिद्ध गिध हो गया ये भी मांसाहारी है बक बगुला उलूक उल्लू को कहेंगे और शेन बाज के लिए इससे चिल्ला और श्रेणा बंदर है चील थोड़ा छोटा होता है उससे गिद, गिद से गि और चौंक में अंतर होता है चील की जो चौंच होती है वो थोड़ा ऐसे वैसी नुकृत होती ही है लेकिन थोड़ी छोटी होती है जैसे कौ वगैरह की होती है ऐसी तो मतलब सीधापन भी रहता है थोड़ा उसमें जरा सा मुड़ा होता है नीचे लेकिन गृद की तो बहुत ही भयंकर होती है इसकी तो लंबी भी होती है और नीचे को ज्यादा मुड़ी होती है सीधा एकदम घुसती है ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है नीचे का छोटा होता है इनकी चौंचों में तो ये हो गया ऐसे ही शेन ये बाज है और सारिका ये मैना जो होता है वर्तिका बत्तख को बोलेंगे चटका ये चिड़िया है स्वच्छ शब्द ये विशेषण है ये तीनों लिंगों में आएगा और पक्षियों में अलग अलग जो है पुल्लिंग के भी हैं और नपुंसलिंग के पुल्लिंग के भी स्त्रीलिंग के भी हैं विशेषण नहीं, है। नहीं घा में, में अवय कहाँ आते हैं गा में, गा में आते हैं अव्य विशेषण आते हैं आपका दूसरा भाग चल रहा है अभी यही शैली नहीं पकड़ी ये स्वच्छ सोच की मैं बात कर रहा हूँ घ में विशेषण आपने अवय बोला था ना अवय गाँव में होते हैं। ये गा लिखा है ये गिखा है घ देखो आप छ तो वाच के रूप इसमें इसमें हो गए और धातु धातु एक भी नहीं आई है लेकिन पीछे धातुएं आ चुकी हैं उनमें से धातु का इसमें ये प्रयोग करेंगे तो हु के इन्होंने कहा है कि इसके दसों लकारों में रूप याद रखने हैं तो धातु ये जोहत्यादि गण की पहली ही धातु है तो इसके रूप देख लो इसमें छत्तीस संख्या जो आई हुई है रूपों की जुषी जुषी तो उसमें दिए हुए हैं तो जुहोती जुहुत जुहवती हम्म जुहोती जुहुत जुहवती जुहोशी जुहुथह जुहुथ जुहोमी जुहुबह जुहुमह ऐसे ही लोट में जोहोतु लट और लोट में थोड़ा सा ही अंतर होता है अगर लट का हमें याद हो जाता है तो लोट का हम बना लेते हैं उसमें तातंग वाला और साथ में जोड़ लेना जोहोतु जोहता जोहताम जोहतु और जूहुधी जो यहां हु वहां हु अलग से पड़ी हुई है उसमें झलंतों से उत्तर तो होता ही लेकिन ये तो झलंत नहीं थी वो कार तो हु को अलग से पढ़ दिया उसमें हु झलभ हेरधी ही तो जुहुधी जुहुता जोहतम जोहुता जुहबानी जुहबा जुहबाम और लंग में बनाने के लिए आप ई हटाते जाओ जहां भी आ रहा है और इधर से अटागम जोड़ दो लट में ई जो है उसको हटा दो तो अजुहोत अजुहुतम अजुहबुह अजुहबू में यहां झी को जूस हो जाएगा झेड़ जूस हो हो अजुहोह अजुहतम अजुहुत अजुह अजुह और अजुम गुण हो नहीं पाएगा विधिंग में जुहिया जोहियातम जोहयुह जुहियााह जुहियातम जुहियात जुहियाम जुहिया व जुहिया मोस्यती अनिर्धात् होश्यती और ऐसी होता होता रहु और आशीर्ग में हुयात दीर्घ हो जाएगा अकृत सार्धातु के दीर हुई आत, हुई हुई और दीर्घ हुआ और अहोश्यत अहोशताम अहोशियन इनका क्रम कुछ अलग है ये सरल सरल पहले फिर थोड़ा कठिन ऐसे करके देते हैं प्राय करके लिट को बाद में लेते हैं लिट तो लिट में इसमें दो रूप बनेंगे क्योंकि ये हुतु तो एक तो बनेगा इसका जुहाव जुहु बतूहु ये इसमें उ की मात्रा लगा लेना जुहु बतूह लगी आपकी में जूह भी था जूहो था जुहु बथुह जुहु व जुहा वुहा जुहु भी व जुहु भी और क्रीभू अस का अनुप्रयोग करेंगे तो क्री के अनुप्रयोग में जो हवान चकार अब चकारे ने के रूप से लाने आपको जुहवाम जो जोड़ते जाओ चकार चक्रथुह चक्रुह चकर्थ चक्रथुह चक्र चकार चक्र चक्री व चक्री मुंग्लकार में लुंग्लकार में वृद्धि हो जाएगी सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु तो अहशीत जैसे बनता है अचैशीत अहित अहौष्टाम अहु अहिह अहौष्टम अहौष्ट अहम अहौष अहौष्म नियम देखिए दो नियम दिए हैं इस अभ्यास में तो पीछे बता रहा था मैं कि जब हम प्रत्यांत शब्द का किसी के साथ समास करते हैं चाहे वो समास गति के साथ में हो प्रादियों के साथ में हो किसी के भी साथ में तो, तो आपको लेप हो जाएगा यहाँ प्राय प्राधि के उदाहरण ही आएंगे तो कुगति प्रादय से समास कर देते हैं कु गति और प्रादी उपसर्ग कह के समास नहीं करते हैं नाम तो उपसर्ग उनका ठीक है क्रिया के योग में उपसर्ग नाम हो ही जाता है उपसर्गाह क्रिया योगे उपसर्ग नाम रखने का दूसरा प्रयोजन है समास करना प्रयोजन नहीं है समास करना प्रयोजन है गति संज्ञा करने का तो गतिष्ठ सूत्र से इनकी गति संज्ञा भी की गई है क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा भी है और गति संज्ञा भी है तो गति संज्ञा होने से समास होता है ये ध्यान रखना होता है इन बातों का गति कुराधे हम क्या कहते हैं उपसर्ग का समास हो गया हम्म आदाय क्या किया आपने के कि आंग उपसर्ग का दा के साथ समास हो गया समास। बोलने वैसे कोई ज्यादा अशुद्धि नहीं है लेकिन उपसर्ग शब्द बोल करके हम समास की तरफ नहीं जा पाएंगे समास वाले सूत्र के पास में आप गति बोल करके तो जा पाओगे या प्रादि बोल के जाओगे अब अब इसका नाम गति तो है ही कोई बात ही नहीं है उपसर्गाह क्रिया योगे गतिष्ठ गति का समास हो ही जाता है क्रिया तो है ही हाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां क्रिया नहीं होती है जैसे सुपुरुष अब पुरुष क्या कोई क्रिया है तो सु का समास कैसे करेंगे आप अब कैसे करेंगे, करेंगे? प्रादि भी तो पढ़ा हुआ है सूत्र में कु गति अब अकेला प्रादि तो है ही भाई प्र आदि कह करके उन सब को ले तो लिया ही है तो इस तरह से जब भी समास करेंगे तो उक्तवा को लेफ हो जाएगा अन्य पूर्वे नए समास करेंगे तो नहीं जैसे कार्य न करके भोजनम अकृत्वा तो नए समास किया कृत् के साथ में नए सूत्र से नए तत्पुरुष तो समास यदि करके नियम है कि लेफ होना है तो यहां भी लेप हो जाएगा फिर क्या बनेगा क्या बनेगा फिर अकृत्य जैसे प्रकृत्य उपकृत्य पराकृत्य तो अकृत्य बनना चाहिए तो अकृत ही बोलेंगे वहां अनयूर्व समासे समास में होगा लेकिन नये पूर्व नहीं होना चाहिए तो धातु से पूर्व अव्यय उपसर्ग या छी प्रत्यय ये तो इसलिए दिया इन्होंने क्योंकि जो गति है ना गति ऊर्यादि चीडाच उनकी भी गति संज्ञा होती है इसलिए वो सब ले लिया इन्होंने लेप का या बच या बचेगा और बाकी जो धर्म आएंगे इसमें से कौन कौन से धर्म आएंगे कित तो धर्म आएगा कृत संज्ञा का भी धर्म आएगा यानी लेप कृत भी है कित भी है ये दो बातें ध्यान देने की है क्या झलादी भी है झलादी भी है क्या बड़ी देर लगती है आपको बोलने में झला दी है क्यों झला दी है ले झल में आता है क्या तो कितवा झला दी था आप अनबंद देख लेते हो तो झला दी है झलादी है।, है तो इस आदेश स्थानीय होता है नहीं तो ये झलादी नहीं हो गया ले हो गया झलादी कहो तो आज झलादी है है, आदेश स्थानीय होता है होता है फिर क्या रुकावट है हुँ? आदेश स्थानीयत नहीं होगा अब भी नहीं जला दी क्योंकि आदेश स्थानीयत होता है पूरा सूत्र नहीं बोला हमने अनल विधव अलविधि में नहीं होता है हम एक अल को पकड़ रहे हैं झल एक वर्ण को पकड़ रहे हैं अल माने एक वर्ण तो एक वर्ण की दृष्टि से स्थानीयत नहीं होता है कभी भी तो स्वरूप से यह जैसा है वैसा ही माना जाएगा यकार आदि झलादि नहीं है झलादी तो होने पर भी ये झलादी स्थानीय वस्तु नहीं बनेगा अनल विधव और वलादि है <laughs> वलादी स्वरूप से ही है हाई बार है बला <laughs> कैसे आप जानकारी लेते हो कैसे परीक्षण करते हो अरे यह पहले, है कि पहले या कि वह पहले हाई में तो हो गया बला दी ये कितनी देर लगती है तो स्थानीव से वलादी भी नहीं हो सकता ये क्योंकि वहां भी अलविधि हो गई इसलिए ईडागम भी नहीं होगा नहीं तो तो वला भी होने लगता है जलादी होने से जलादी वाले कार्य होने लगते सब कैंसिल हो गए हां कृत धर्म आएगा इसमें और कृत संन्यास भी इसकी होनी है तभी तो हृस्व से पीति कृतिक तो लग पाता है और पितिय स्वरूप से है ित स्वरूप से है कित स्थानीव से है कुछ अपने धर्म और कुछ वहां से ले लिए तो आलेख्य जैसे लिख धातु से लिखित्व तो बोला था अब आंग उपसर्ग लगा दिया तो आलेख्य अब यहां कित होने से गुण नहीं हुआ वलादी न होने से डागम नहीं हुआ देख लिया नहीं देख लिया ये सारी बातें हैं आलेखिया ऐसी आगम्या। अब आगम्या में ज, ज, मकार मकारलोभ भी नहीं हो पाया यहाँ पे क्योंकि मकार मकारलोभ कब होता है झली किंगी अन्धातुप देश वनति तनोत्यादि ननुनासिक लोपो झली किंगी तो कहाँ है झलादि तो मकार रह गया हैं हम है, आगत्य। है? इसमें वो है सूत्र आगे वाली अणुधातु दृष्ट बदि नाम अनुनासिक लोपो झलि उसके आगे झली प्रत्यय जब आएगा तो विकल्प करके जो पीछे अनुनासिक का लोप कहा है वो हो जाएगा समझ में आ गया पूरा तो आगत्य भी बनेगा आगम्य भी बनेगा जब मकार लोगोप हो जाएगा तो ह्रस्व से उत्तर कृत होने से तो गागम हो गया आगत्य ऐसे ही स्वीकृत्य स्वी में स्व को ई भी हो गया है क्योंकि यह च्वी प्रत्यांत है इसलिए और नए समास दिया है अकृत्वा, अगतवा यहां लेप नहीं होगा अर्थ वही रहेगा इसका जो है करके किसी भी क्रिया को करके आगे और देखिए कि लिया प्रत्यय लगा करके क्या क्या नियम बता रहे हैं ये कि धातु अपने मूल स्वरूप में जैसी है वैसी ही रहेगी गुणिया वृद्धि नहीं हो पाएंगे क्योंकि कित है ये और इडागम नहीं हो पाएगा क्योंकि बलादी नहीं है जैसे आलिख्य समय आनीय और धातु में आ ई आदि होंगे अंत में तो वो ज्यो के त्यों रहेंगे जैसे प्रदाय यहाँ तत्वा नहीं बन पाया उत्थाय इकार नहीं हो पाया जलादि न होने से निधाय नीलीय यहाँ गुण नहीं हुआ विक्रीय आनीय अनुभूय स्त्री भूय से प्रतिकृति तुख जहाँ हर्स होगा वहां पर तुक और जुड़ जाएगा तकार आगत्य अधित्य उन्होंने पीछे आगम में दे दिया है आगत दे दिया कारण नहीं बताया है और <laughs> पढ़ने वाला भ्रांत होता रहेगा ये ये अशुद्ध है कि वो अशुद्ध है अलग का तो ध्यान नहीं जाएगा उसका नहीं, हाँ। इसमें से एक अशुद्ध अवश्य छप गया है यहाँ पे तो आगत्य अधित्य ये इन, इन अध्ययन का है ये अधित्य संशुतिय प्रस्तुत प्रकृत प्रहृत्य धातु लग जाएगा और उदुष्ट पूर्व से लग जाएगा ऊ है तो तो विकीरिय प्रतोनी संप्रसारण जहाँ संभव है वहां संप्रसारण होता रहेगा जैसे वश धातु से प्र लगा करके प्रोच बनता है उक्ता वद से अनु लगा करके अनुद्य वैसे होगा वद वैसे वदित्वा होता है उदित्वा। और ऐसे अनुद्य वस का उषित्वा और ऐसे अध्युष अधि उपसर्ग लगा करके अध्युष का होता है सुपत्वा प्र लगा करके प्रसुप्य का का आकार हो करके और फिर संप्रसारण इत्यादि तो आहुया और वैसे क्या बनता है वैसे तो प्रत्यय करके किस धातु का वो हक त्याग का कब बता रहा हूँ मैं धातु का बात चल रही है धातु का ही तो चल रहा है तो हुआ लेकिन प्राय करके बुलाने में बिना आंग का प्रयोग होता नहीं इसलिए आपको अटपटा सा लग रहा है सुनने में वो मिलेगा ही नहीं कहीं प्रयोग जब बुलाते हैं किसी को आह्वान करते हैं देखो ना आह्वान करते हैं आवान नहीं तो आ लगा करके ही बोलते हैं इसको इसलिए आहूजा का ही प्रयोग मिलेगा ग्रह से संप्रसारण होकर संग्रह सम्प्रसारण होकर आप जो धातुएं निजंत आएंगी अब उनकी क्या स्थिति होगी तो क्योंकि ये आर्धातुक है लेम हो नहीं पाता इसको बलादी न होने से तो अनिडादी आर्धातुक होता है तो रहेगा ही नहीं।, नहीं, नहीं हट जाएगा तो विचारी विचार्य प्रहारी प्रहार्य ऐसी उत्तारी से उत्तार्य उत्थापी से उत्थाप्य प्रदर्शी से प्रदर्शिय और संचिंती धातु से संचिंत यहां पर नकार का लोप नहीं हो पाया है संचिंत्य ऐसे ही बनेगा और देखिए लियपी लघु पूर्वात अगर क्योंकि ये जो है सूत्र ये का लोप करता है उसी के आगे है लपी लघु पूर्वात अणटी निष्ठाया जनता मंत्री क्षमता यज्ञ अया मंतालवाष्णुषु इसके आगे है ल्यपी लघु पूर्वात तो ल्यपी ल ल्या प्रत्यय पर रहते और भी आ रहा हो और उससे पहले धातु कैसी होनी चाहिए लघु पूर्व हो तो उस अवस्था में जो इकार है नीच का इकार उसको आय आदेश हो जाता है इसके ऊपर सूत्र है आया मंतालवात निविष्णुषु आय तो आय की अनवृत्ति आ रही है उसमें लिय लघु में जैसे गण धातु चिरादी गण की है तो रूप क्या बने धातु क्या बनेगी मूल अवस्था में जा करके वी लगा करके विगणि अब विगणि से आगे जब का लपका है तो का लोप प्राप्त हो रहा है तो लोप न हो करके उसको आय हो गया तो विगण अब पीछे दिए थे इन्होंने जहां लोप किया था जैसे विचार्य सब जगह देखो लो आप लघु नहीं मिलेगा कहीं भी चाह आ गुरु है प्रहार्य हा में आ गुरु है उत्तार्य में भी ऐसे ही है उत्थाप्य में ऐसे ही है प्रदर्शन में है, और कैसा है लघु है या गुरु है फिर देर लगी फिर देर लगी गुरु गुरु है संयोग आगे आ गया रहा है हैं संचिंत यहाँ भी संयोग है ये भी गुरु है और इसमें देख लो आप प्रग विगणय प्रणमय ये सब लघु वाले हैं व्यपी अब बताया ये सूत्र यहाँ आकर के पीछे आगत्य और आगम्य दे करके तो ल्यप होगा तो अनुनासिक का लोप विकल्प करके लेकिन हम धातु में ऐसा नहीं होता है तो ये हो गया लोप हो जाएगा तो ह्रस्व से प्रति कृतित्व लग करके आगत्य नहीं तो आगम्य ऐसी प्रणम्य प्रणत्य हम्म ऐसी रहेगा आहत्य तन का वितत्य मन का अनुमत्य जहां नकार रहेंगे वहां ऐसे ही रहेगा लोभ हो ही जाना है वहां पर चलिए उदाहरण के वाक्य देखिए है सम लगा दिया है इसलिए समपठ्य क्योंकि डागम तो हो ही नहीं पाएगा ध्यान रखना धातु सेठ हो या निटो तो कोई अंतर नहीं पड़ता यहाँ होने के बाद यह नहीं देखते हैं कि धातु सेठ है या नेट है कोई आवश्यकता ही नहीं है ये ढोना ही नहीं है जहां सेठ हो या न हो क्योंकि बलादी नहीं है तो समय लेखम उल्लिख्य सुखम अनुभूय और ये भी है कि कुछ धातुएं जो अनिट होती हैं परंतु उपसर्ग लगाने से वो सेठ बन जाती जैसे भू धातु है वैसे अनेट है ये लेकिन अनु लगाने से वो क्या नाम एक सकर्मक अकर्मक बात करा था जैसे जो था अकर्मक होती हैं उपसर्ग लगा करके वो सकर्मक बन जाती हैं जैसे अनु अनुहूय सुख हो गया इसका कर्म परीक्षा उत्तीर्य रामोत्तरागत रामम आहूय सम्यक विचार्य गुरुहु पृष्ठवान गुरु ने राम को बुलाकर अच्छी प्रकार से विचार करके पूछा बालकम वाचम उच्चार्य वाणी का उच्चारण करके वाणी बोलकर शुचम संत्यज्य शोक को छोड़कर और वेदम अधित्य वेद को पढ़कर ऋचम प्रोच्य उच्चारण करके गुरु प्राप्त है गुरु प्राप्त हो गया गुरु कौन है कर्म है ये लेकिन कर्ता कौन है इसमें प्राप्त होगा हम्म राम है और अगर हम गुरु को कर्ता माने तो बनेगा नहीं क्यों गुरु ने फिर प्राप्त किसको किया जाता तो हाँ करता इस है इसमें छिपा हुआ है तो छात्र जो होती है सोगा शुद्ध है ये जो होती अग्नि में हन करता है जो होतु यात अजुहोत होशति वाह चलिए अनुवाद बनाइए आचार्य को जल लाकर दो आचार्यम जलम देहि यच्छ ददातु आचार्य आचार्य दे दोनों बन जाएंगे लाकर ग्रहण करके लाकर आदाय वैसे आदाय का अर्थ यह होगा फिर कि किसी और से लिया है आपने जल आनियम यह है कि खुद ही ले आए उठा करके ये भी थोड़ा भाव रहता है इसमें आदान प्रदान आन ज्यादा अच्छा रहेगा श्रम से पढ़कर और परीक्षा उत्तीर्ण कर अग्रिम श्रेणी में पढ़ो तो श्रम से पढ़कर हम्म श्रमेण अब पढ़कर तो आपको कोई भी गति का उसका उपयोग करना है तो संपठ्य बोल सकते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण कर विभाग कैसे होना चाहिए कि श्रम से अच्छी प्रकार पढ़ तो ज्यादा अच्छा रहता है और परीक्षा उत्तीर्ण कर परीक्षा च उत्तीय परीक्षा च उत्तीर्य परीक्षा च उत्तीर्य अग्रिम श्रेणी में पढ़ो तो अग्रिमायाम श्रेण्याम पठ ठीक है अग्रिम शब्द का स्त्रीलिंग में अग्रिमायाम नृप शत्रु का संहार करके दोजन पर प्रहार कर गुणियों का उपकार कर पापियों का उपकार कर और सुख का अनुभव कर ब्राह्मणों को दान देता है तो नृप शत्रु संघ्य संघार करके अभी आपने इतने सारे उदाहरण देख लिए पीछे बने बनाए शब्द देख लिए अब क्यों भूल हो रही है हम्म घ्रिय कैसे बनाएंगे आप बताइए पहले ये वो तो दिख रहा है मुझे लेकिन हिरी पे प्रश्न है मेरा जल्दी बोलिए समय नष्ट हो रहा है कैसे बनाया था लेप हिरी है ना लेप है तो आप हाँ। तो कागम नहीं करोगे रस्व नहीं है क्या हरी तो संघ्य दुर्जन पर प्रहार कर तो यहाँ भी आपने बिगाड़ा होगा फिर दुर्जनम प्रहृत्यहृत्य कर लिया और वहां गुणियों का उपकार कर तो गुणियों का गुणी गुण नौ गुणिन गुण नुण नौ गुण न गुणे तो गुणेन न गुणेन गुणे न उपकृत्य भो पापियों का कर समझ आ गया सुखम चुभूय ब्राह्मणों को दान देता है ब्राह्मणे भो दान ददाति वणिक अन्न और पुस्तक बेचकर धन संग्रह कर दान देकर और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सुख से सोता है तो करता हो गया वणिक क्रिया हो गई सोता है अब बनाते जाइए तो वणिक वणिजो वणिजह वणिक वणिक वणिज वणिजह तो प्रथमा का क्वेश्चन होगा वणिक है अन्नम पुस्तकम च बेचकर खरीद करने खरीद मन होगा कृत्वा और बेचकर विक्रीय धन संग्रह कर धनम दान देकर अब यहाँ पर देकर इतना ही मात्र लिखा है इन्होंने किसी उपसर्ग को लगाने की इन्होंने जगह नहीं छोड़ी है तो क्या उपसर्ग लगा सकते हैं लगा लो प्र लगा लो कोई बात नहीं है धनम प्रदाय अपने तत्व लिखोगे आप तो लेप का अनुवाद चल रहा है ये तो लेप का प्रयोग करते रहो ना मैं तो, मैंने भी तो किया प्रयास करके प्रा लगा करके प्रद और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर हाँ, अभिलाष पुलिंग का लेंगे तो बनेगा स्वकिया ध्यान रखना और अभिलाषा स्त्रीलिंग का लोगे तो नहीं वैसे अभिलाष स्त्रीलिंग बनता नहीं है हम लोग बोल देते हैं हिंदी में अभिलाषा नहीं तो अभिलाष शब्द गह प्रत्यांत है तो पुलिंग में पुल्लिंग में ही चलेगा स्त्रीलिंग में कैसे या तो धातु गुरु से गुरु होती और हलंत तो होती हलंत तो घर है लेकिन गुरु होती तब ना गुरुष हला तब लगाएंगे तो स्वकीय स्वकियान अभिलाषान स्वकीय अभिलाषान पूर्ण कर कर क्या लिखा है आपने क्या लिखा है पूर्ण कर आप तो वैसे लिखोगे बिना लिया कई तो प्रे सुख से सोता है तो सुखम या सुखेन शेते ठीक है शिष्य उठकर गुरु को प्रणाम कर सुंदर वचन उच्चारण कर और विद्यालय में आकर ऋचा पढ़ता है तो शिष्य उत्थाय उथित्व मत बोल देना उत्थय गुरुम प्रणम्य सुंदर वचन उच्चारण कर तो शोभनम वचनम उच्चार्य सुन्दरम हाँ कर दीजिए उच्चार्य विद्यालय में आकर विद्यालयम च अधिकरण भी कर सकते हैं अधिकरण मानना यदि इसको आज आ चुका है उसमें और कर्म भी हम्मत्या पढ़ता है रिचम नहीं। रिचम रिचम नहीं हिंदी में बोल देते है आकारांत क्योंकि रिक पढ़ता है बोलने में थोड़ा वैसा लगता है तो रिचम पठती या अधित पढ़त-पढ़ती सही तो उच्चारण कर रहा है शिष्य रात्रि में सोकर प्रातः उठकर अन्य छात्रों को उठाकर मंत्र स्नान कर हवन कर भोजन कर और पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए जाता है तो शिष्य रात्रि में निशायाम या रात्र नक्तम भी ठीक है अव्य है ये शिष्य शिष्य नक्तम आपकी प्रगति हो रही है कि अवनति हो रही है ये शिष्य कौन संधि है ये सरकार के सूत्र से किया आपने नए सूत्र तो नहीं बनाने लगे कहीं? हम्म अलग कहीं में नए नए निर्माण करके इकट्ठे कर रहे तो शिष्यो नक्तम अब सो कर तो सो करके कैसे करोगे आप आप तो बिना लेप के बनाओगे ही तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर शोकर हम्म प्र के और क्या लगेगा प्रसुप्य।, प्रसुप्य।, चीज़ें। प्रसुप्य।, चीज़ें। प्रसुप्य और तो कोई बनेगा नहीं प्रात है उठकर प्रातः या प्रातर, प्रातर जल्दी बोलिए या प्रातः स्वरूप से पड़ा इसलिए हाँ नहीं। मतलब रू का रेफ नहीं है अन्य छात्रों को उठाकर तो अन्य छात्रों को अन्य की बताइए पहले अन्यान अन्यान हाँ तो अन्यान उत्था, क्योंकि छात्र पर निजंत से बनाना है आपको ध्यान रखना है उत्थाया तो उठकर हो जाएगा और यह है उठाकर तो उत्थापी धातु से लेप लाना है उत्थाप्य छात्रान उत्थाप्य स्नान कर तो स्नान कर में भी प्र लगा दो और क्या है स्नान कर में वैसे तो स्नातक बनता और प्र लगा देने से प्रसनाय हां सम हो जाएगा सम लगा सकते हैं हुँ? और हवन कर है? हवनम या केवल केवल प्रहु लगा सकते हैं असल में या तो ये इस तरह से दे रहे हैं वाक्य के बिना लेप के जो पीछे आया था ना अक्तवा मात्र का उसको दोहराने के लिए भी कर सकते हैं तो बिना आवश्यकता के मत लगाओ इसके लिए तो जैसे स्नातवा है हवन करके का हुत्वा हवनम हुआ दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं हवनम होता बोलेंगे तो हवनम बोलेंगे फिर क्योंकि धर्मी हवन उधर भी या तो केवल होता बोलते है भोजन कर भोजनम करवा या भुगतवा और पुस्तक लेकर यहाँ आनीय बोल सकते हैं पुस्तकम च आनीय पढ़ने के लिए जाता है पठितुम गी राम सायंकाल खेलकर घूमकर पूजा कर भोजन कर ऊर्चा पढ़कर सोता है।, तो नहीं है हो सकता है पठतुम पठनार्थम पठनाय गुम गठनाथम क्या क्या हो सकता है आपने सारे लिख लिए <laughs> तो राम सायंकाल खेलकर रामो सायम या नक्तम खेलकर घूमकर खेल कर, कर, भोजन कर पूजा कर तो भोजन कर शेते शोक को छोड़कर वाणी कहो सुचम शुचम वाचम, सुचम त्यक्ता या संत्य बोल सकते हैं या त्यक्ता या हित्व और वाचम कथ अब पक्षियों के नाम कोयल और कौए के पंख काले होते हैं तो कोयल की क्या है पिक और के पंख तो पिकस्य काकस्य अथवा अथवाकिल भी है पिक भी आता है ना कोयल के लिए हम्म तो कोकिलस्य काकस्य च पंख काले होते हैं अब पंख में बहुवचन ही लाएंगे हैं पंख की पक्षी ही होती है तभी तो पक्षी कहते हैं इनको जिसका पंख पक्ष होता है वो पक्षी तो पत्तों को बोलते हैं प्राय करके हाँ, पक्ष में भी आ सकता है पंख में भी द्वा सुपर्णा सयुजा शोभन पंख वाले हम्म काले होते हैं कृष्णा भवंती मोर नाच कर हंस चलकर तोता बोलकर हो तो सकता है लेकिन आपने बोला क्या है जरा फिर बोले एक बार आ, देखना सौरभ क्या भी बोला इन्होंने आगे आगे बोलिए आप बोल नहीं रहे आप देर लगाते हैं बोलने में आप बना रहे हैं उसको अब जो बनाया है उसको बोल दीजिए आप सीधा अच्छा हाँ क्या बनेगा आपने ष्टी लगाई बायस भाएस में कोकिल में लगा दी हम्म इसके में क्या अब ये भी रूप बताने पड़ेंगे आपको बायस कारांत नहीं है बास शब्द हलंत है क्या तुम नाचकर मयूर मयूरो हम चले आगे हंस चलकर हंसश चलित्व तोता बोलकर तोता की शुक। तो शु, तोता बोलकर तो उक्तवा है उक्तवा और चालक मेघ की ओर देखकर ये चातक चातक मेघ की ओर देखकर तो चातक की चातक ही है चातक को मेघम दृष्टा और खंजन देखो है ये पक्षी नहीं है आप कह रहे लंगड़ा तो खंजन उड्डीय क्योंकि उत्तर्ग लग चुका है यहाँ पर उड्डी और कबूतर चील बगुला ये सब क्या है ये क्रीड़ा से तो कपोतः चिल्ल बकह और बाज वाज की शेन, शेनश्चा, शेनश्चा अपनी क्रीडा से स्व क्रीडया समास करके स्वीय मन को हरते हैं तो मन को हरते हैं क्या मनमती अच्छा तो मनोहरंती मन को हरते हैं, हरते हैं मनह मनसी मनांसी मनह मनसी मनासी नहीं आप एक क्वेश्चन बोलेंगे तभी बहुत हो गए तो संख्या में तभी हरनती ही आएगा मै न बोलती है सारिका बदती बत बतख इधर आती है तो वर्तिका इत आगछती अत्र, अत्र, इस, हाँ, इस स्थान पर इधर के लिए इत आगत क्षति यहाँ बोलेंगे तो अत्र यहां से होने इत्र। इत्र। ऐसे ही बोल देते हैं यहाँ के लिए का इत में कोई गलती नहीं नहीं गलती कुछ नहीं वो भी हो जाएगा चिड़िया उड़ती है चटका हाँ चटको डे चटका उड्डयते चटकोडयते उडयते होता है और उल्लू चिल्लाता है तो उल्लू भी कह सकते हैं भी चलो वैसे रोने अर्थ में आता है ये और गीध देखता है गृध्रो पश्यति गृध्र पश्यति मुर्गा भागता है कुकुरो धावति चकवा होता है तो चकवा का चक्रवाका तो चक्रवा को रोदित चा चातक।, चातक तो पक्षी वो अलग है ये चकवा अलग है चक्रवा को रोदिती और टिटेहरी उड़ती है तो टिटेरी का उडयती राम अग्नि में हवन करता है रामोनऊ तू हवन करता है तुम जुहोशी मैं हवन करता हूँ अहम जुहोमी वह हवन करे सूहयात तू हवन कर तुम जुहया देव ने हवन किया नहीं जुहया ने जुहदी हाँ तू हवन कर यदि हम ए, लोट बोलेंगे तो लोट बोलेंगे तो जैसे वहा वह हवन करे स जुहो तू और तुम जुहदी और वैसे बोलेंगे विधिलिंग में तो जुहियात और जुहिया देव ने हवन किया देवो, देवो जुहत अजुहत नहीं अजुहोत देवो अजुहोत जुहोती अजुहोती अजुहोती अजुहोती का ध्यान रखना है जुहोती बनता है लट में तो लंग बनेगा अजुहोत और लंग में बोलना है आपको तो अहशीत ठीक है देवो हौषित मैंने हवन किया अहम अजु हवम वह हवन करेगा स होश्यती मैं हवन करूंगा अहम होश्यामी अशुद्ध में आदत्य न होकर के आदाय ऐसे ही अधित्य में तो कागम हो जाएगा उत्तीर्त्वा में उत्तीर्य आहवाय का न होकर आहूय संहृत्य और उपकृत्य कागम होकर के बस प्रणोधनी